राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय भगवान राम ने सनकाज ऋषियों को प्रणाम किया वे तो हर तरह के पूर्ण ब्रह्म हैं तत्वतः भी और व्यवहार में भी ब्रह्म ही उनके रूप में अवतरित हुए हैं उन्हें किसी को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी तथापि उन्होंने इन चारों महात्माओं को साष्टांग प्रणाम किया इसका क्या तात्पर्य है जिसे यह भय लगे कि प्रणाम करने से मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा उसका बड़प्पन नकली ही होगा वस्तुतः पूर्णता तो वही है जो हर परिस्थिति में पूर्ण हो उन्हें लोग प्रणाम करें तो भी वे पूर्ण हैं और वे सबको प्रणाम करें तो भी पूर्ण हैं वे तो अपने आप में ही पूर्ण हैं तो प्रभु किसी को भी प्रणाम करने में संकोच नहीं करते यही उनके ज्ञान की गरिमा है यही अखंडमय की एक है ज्ञान अखंड एक सीतावर अखंड ज्ञान रूप भगवान श्री राघवेंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया और इन चारों महात्माओं ने भेद बुद्धि न होने पर भी भगवान की स्तुति की बड़ी सुंदर स्तुति की उन्होंने भी भगवान की स्तुति की बड़ी सुंदर स्तुति की उन्होंने भगवान से कहा आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं बोले आप लोग तो सर्वदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं अब भी कुछ पाना बाकी है क्या ब्रह्मा नंद ले लीना उन्होंने कहा ब्रह्मा नंद भले ही चरम अवधि है पर एक रस लेने की इच्छा हमारे मन में हुई है क्या बोले हम याचना करते हैं कि आप अपने चरणों में प्रेमा भक्ति दीजिए परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगति अन्न पायने देहुहम श्री राम मस्तिष्क के संतोष के लिए तो ज्ञान यथेष्ट है पर हृदय की तृप्ति के लिए इस प्रेमा भक्ति रस की आवश्यकता है और चारों महात्मा इसी रस की याचना करते हैं भगवान मौन भाव से मुस्करा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और ये चारों महात्मा चले जाते हैं श्री भरत उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे उन्होंने सोचा प्रभु संतों को इतना सम्मान देते हैं तो उनसे जरा संतों के लक्षण भी पूछने पर भरत जी में संकोच की पराकाष्ठा है सिल और संकोच उनके स्वभाव और मन प्राण के कण कण में समाया हुआ है पूछ नहीं पा रहे हैं वे हनुमान जी की ओर देखते हैं उनका संकेत यह था कि आपके और प्रभु के बीच संकोच नहीं है अतः मेरा प्रश्न आप ही कर दीजिए हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम करके कहा भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु बोले पूछ तो तुम रहे हो उन्होंने कहा उन्हें प्रश्न करने में संकोच लग रहा है नाथ भरत कछ पूछ प्रश्न करत मन सकुचत अह इस पर प्रभु ने एक ही वाक्य में दोनों की प्रशंसा की आधे में भरत जी की और आधे में हनुमान जी की बोले हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो तुम जानह कपिमोर स्वभा भरत मोहिकुहन अंतर काऊ भगवान का प्रभाव तो बहुत से लोग जानते हैं और प्रभाव का परिचय तो दूर से ही मिलता है पर जब हम किसी के निकट पहुँचते हैं अंतरंग रूप से मिलते हैं तब हमें उनके स्वभाव का ज्ञान होता है भगवान कहते हैं कि गिने चुने लोग ही मेरे स्वभाव को जानते हैं ज संभु गिर जाऊ पहले हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए प्रभु ने उनकी महिमा बताई और अगले वाक्य में बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा पहले तुम यह बताओ कि क्या भरत में और मुझ में रंच मात्र भी भेद है तुम जानू कपिभा भरत ही मोहित चुंतर वही अभिन्नता प्रभु के कहते हैं कि भरत और मुझ में रंच मात्र भी भेद नहीं है बड़ा विरक्षण व्यवहार है प्रभु ने भरत जी की ओर देखा और पूछा भरत तुम्हारे हृदय में क्या भ्रम है तो श्री भरत ने जो कहा वह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है क्योंकि भरत जी के संदर्भ में बार बार मिलता है मोह समान को पाप निवासो मैं सठ सब अनु पर यहाँ भरत जी की भाषा बदली हुई है यह पूर्णता की भाषा है वे कहते हैं प्रभु जागृत की तो बात ही क्या सपने में भी मेरे मन में संदेह शोक मोह का लेस नहीं है नाथ न मोहे संदेह कछु सपन हु शोक नमोह सब चकित होकर देखने लगे क्या यह भरत जी की भाषा है आज भी यह क्या बोल रहे हैं पर उनका भाव क्या है यदि कोई भरत जी से पूछे आप तो ऐसी भाषा कभी बोलते नहीं थे आज आपने कह दिया कि सपने में भी शोक मोह भ्रम नहीं है यह कैसी बात है तो भरत जी कहेंगे अभी अभी तो प्रभु ने मेरी ओर अपनी अभिन्नता का प्रतिपादन किया है यदि मुझ में शोक मोह और भ्रम होगा तो प्रभु में भी होगा इसलिए यह सब न उनमें है और न मुझ में मुझमें और उनमें रंच मात्र भी भिन्नता नहीं है प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा कभी तो यह वेदांत की भाषा बोले वैसे तुम तो सदा दैन्य की भाषा बोलने के अभ्यस्त हो पर भरत जी तब भी सावधान हैं वे बोलते हैं तो ज्ञान के सत्य का दावा करते हैं यही व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि व्यक्ति के जीवन में शोक मोह और भ्रम का लेस भी न रह जाए पर उसके बाद भी उनका भक्ति रस उनका भक्त हृदय अगले वाक्य में ही प्रकट हो जाता है मुझे शोक मोह भ्रम नहीं है वह केवल आपकी कृपा से है नाथ नो ही संदेह कछो सपन हु केवल कृपा तुम्हारी ही चिदानंद संदोह। भरत जी श्री राम से अभिन्न होते हुए भी उस अभिन्नता के स्थान पर भक्ति का भिन्नता को स्वीकार करते हैं भिन्नता को स्वीकार किए बिना भक्ति की साधना हो ही नहीं सकती श्री राम और भरत जी यदि अभिन्न हैं, तो भरत जी यह भी तो निर्णय कर सकते थे कि हम प्रभु से अभिन्न हैं उनसे अलग नहीं हैं उनसे एकत्व का अनुभव करते हैं तो हमें चित्रकूट जाने की कोई आवश्यकता नहीं पर भरत जी ने ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी जब चित्रकूट के रूप में साधना के पथ को स्वीकार किया तो मानो रामचरित मानस की यह मान्यता हमारे समक्ष आती है कि अद्वैत सत्य होते हुए भी जीवन में हम साधना तभी कर सकेंगे जब हम किसी न किसी स्तर पर द्वैत को भेद को स्वीकार करें और इस भेद इस द्वैत का सर्वोत्कृष्ट रूप क्या है एक द्वैत तो वह है जो संसार में भेद और संघर्ष की सृष्टि करता है राग द्वेष की सृष्टि करता है और दूसरा द्वैत वह है जो भरत जी ने श्री राम के संदर्भ में स्वीकार किया भरत जी चित्र है श्री राम और भरत जी देखने में इतने एक जैसे हैं कि गांव की स्त्रियों के मन में यह प्रश्न उठता है अरे ये राम और लक्ष्मण तो फिर से दिखाई दे रहे हैं राम लखन सखी ओ ही ना किसी ने कहा राम लक्ष्मण तो चित्रकूट की ओर गए थे यदि ये राम लक्ष्मण होते तो चित्रकूट से लौट कर इधर आते हुए दिखते ये तो अयोध्या से आ रहे हैं एक पैनी दृष्टि वाली न्यायिक स्त्री ने कुछ भेद बताए लोक की भाषा में संसार की भाषा में कुछ भेद बताया जाता है जो जीव और ब्रह्म इन्हें आप चाहें तो नित्य सखा कह लीजिए अथवा अद्वैत के संदर्भ में उनको अभिन्न कह लीजिए अथवा द्वैत के संदर्भ में उनको अभिन्न कह लीजिए पर भिन्नता भी सत्य है और अभिन्नता भी सत्य है साधना के लिए भिन्नता सत्य है और अनुभूति के लिए अभिन्नता सत्य है दोनों अपने अपने स्थान पर उपयोगी है सखी ने भरत जी की ओर देखते हुए कहा कुछ अंतर लग रहा है क्या उनका और इनका वेश एक जैसा नहीं है दूसरी सखी ने तर्क किया वेश तो बदलने वाली वस्तु है कपड़े का क्या है एक उतार कर दूसरा पहन लिया। बोली एक दूसरा अंतर भी दिखाई दे रहा है क्या उनके साथ सीता जी थी इनके साथ नहीं है तो सीता जी को छोड़कर भी तो आ सकते हैं यह भी कोई बात हुई बोली एक अंतर और है क्या बोली राम के आगे कोई नहीं था वे सबसे आगे चल रहे थे और इनके आगे आगे चतुरंगनी सेना चल रही है वे संगाम आगे अनि चली चतुरंगाम कहा यह आगे पीछे का क्रम तो बदल सकता है बोली नहीं एक बहुत बड़ा अंतर है क्या बोली श्री राम के मुख पर एक क्षण के लिए भी विषाद की रेखा दिखाई नहीं पड़ी पर इनके मुख पर तो विषाद की रेखा है यह स्वभाव बताता है कि इन दोनों में भिन्नता है नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा हो यही खेदामेदाम इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर तो अनेक भेद दिखाई देते हैं पर यदि व्यवहार की भाषा में कहें तो भेद यदि सत्य भी है तो वह यह कि जीव दुख और पीड़ा की अनुभूति करता हुआ चल रहा है और ब्रह्म स्वयं अपने में परिपूर्णता का अनुभव कर रहा है उसके अंतर मन में कोई विषाद या दुख नहीं है यही अंतर है और भरत जी की चित्रकूट की यात्रा क्या है मंथरा और केके ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाने की चेष्टा की पहले तो उन दोनों ने सोचा कि हमने कोई बहुत बड़ी वस्तु पाली। ली भरत जब ननिहाल से लौटे तो कैके ने सोने का थाल में उनकी आरती उतारते हुए कहा था भरत सारा काम बिगड़ रहा था पर मैंने सब संभाल लिया बिगड़ी हुई बात मैंने बना ली बेचारी मंथरा ने भी बड़ी सहायता की सात बात मैं सकल सवारी भय मंथरा सहाय बिचारी कैके जी ने तो कल्पना कर लिया था कि भरत सुनेंगे तो गदगद होकर यह कहते हुए मेरे चरणों में गिर पड़ेंगे माँ तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया मुझे राज्य दिलाया इसलिए कैकई यह भी कह देती है कि मंथरा का भी ध्यान रखना इस योजना में मुख्य भूमिका उसी की है पर वही प्रश्न आता है कि राज्य पद देकर कई कई भारत को छोटा बनाना चाहती है या बड़ा और यही बात हर संदर्भ में उठती है कि संसार के व्यवहार के संदर्भ में तो व्यक्ति छोटा प्रतीत होता है और पद पा जाए तो बड़ा हो जाता है तो क्या पद व्यक्ति को बड़ा बनाता है कोई पद मिल जाने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है क्या अगर तत्वतः विचार करें तो व्यक्ति इतना बड़ा है कि कोई भी पद उसे उससे बड़ा नहीं बना सकता वह जो भी जो भी पद बनाएगा वह उसके स्वयं के पद की तुलना में अत्यंत अत्यंतहीन परिच्छि होगा और परिवर्तनशील होगा वह कभी न कभी जाने वाला होगा प्रत्येक पद के साथ भूतपूर्व जोड़ने की परंपरा है अर्थात जो पद आज है वह कल नहीं रहेगा हमारे परिचित एक डिप्टी कलेक्टर थे बड़े सत्संगी थे उनके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती थी एक दिन उन्होंने पूछा आपने कभी भूत देखा है मैंने कहा एक भूत तो आप ही हैं बोले अरे यह तो आप विनोद कर रहे हैं मैं तो सचमुच पूछ रहा हूँ मैंने कहा अरे भाई आप अपने नाम के सामने हमेशा भूतपूर्व लिखते हैं तो आप भूत ही हैं न मरने के बाद जो दिखाई न दे वह भूत है आप पहले थे पर अब नहीं हैं तो आप भूत ही न हुए भूत का और क्या अर्थ है व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि वह सचमुच इतना बड़ा है कि उसे उससे बड़ा बनाने की सामर्थ्य किसी वस्तु या पद में नहीं है पर व्यक्ति को उस पद का ज्ञान नहीं है उस पद के रहस्य को उसकी महिमा को वह नहीं जानता इसलिए श्री भरत ने जब अयोध्या के राज्य पद को अस्वीकार कर दिया तो लोगों ने कहा कि कितने बड़े त्यागी हैं इतने बड़े राज्यपद को अस्वीकार कर दिया भरत जी ने सुना तो बोले कोई बड़े पद के लोभ में छोटा पद छोड़ दे तो वह त्यागी नहीं लोभी है कई कई और मंत्रा मिलकर मुझे बहुत छोटा पद दिला रही थी पर श्री रघुनाथ पद ब्रह्मपद पाए बिना मेरे जी का जलन नहीं मिटेगी आप नि दारुण दीनता कहू सब सिर नघुनाथ पद जियन जाय जब कहते हैं कि ब्रह्म से अभिन्न है अंश है तो भी सही पर जीव का भी मूल स्वरूप ब्रह्म पद ही तो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जब इतना दिव्य उसका पद है और जो पद कभी भूत होता ही नहीं जो शाश्वत है सदा एक रस है तो इससे बड़ा पद कोई हो ही नहीं सकता चित्रकूट की यात्रा को आप इस रूप में देखें कि भरत जी वह है जिसको संसार के पदार्थों की असारता का भान हो गया है वैराग्य हो गया है जिसको संसार के भोगों का राज्य और सत्ता की नस्वरता का बोध है वे जानते हैं कि कैके उन्हें बड़ा बनाने की चेष्टा में कितना छोटा बना बना रही है और उन्होंने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है यही है भरत जी का दर्शन एक ओर मंथरा की भेद बुद्धि है कैके की भेद बुद्धि है और दूसरी ओर व्यवहार में भरत जी भी भेदबुद्धि को स्वीकार किए हुए हैं पर उनकी यह भेद बुद्धि भक्ति रस से ओत है और वे इसी के प्रेरणा से चित्रकूट की यात्रा करते हैं इस चित्रकूट की यात्रा में मैं आपको एक सूत्र यह भी दे दूं कि अयोध्या में रामराज्य की स्थापना सबसे अंत में हुई वस्तुतः रामराज्य की स्थापना सर्वप्रथम चित्रकूट में हुई यही हम लोगों के जीवन का भी सत्य है जब राम बनेगा तो चित्रकूट में पहले बनेगा और अयोध्या में बाद में बनेगा इसे मैं दो वाक्यों में स्पष्ट कर दूं। रामायण में इन स्थानों का आंतरिक रूप भी प्रकट किया गया है जो बाहर है वह भीतर है चित्रकूट बाहर है तो भीतर भी है अयोध्या बाहर है तो भीतर भी है दोनों का बड़ा महत्व है अयोध्या की भूमि क्या है और चित्रकूट की भूमि क्या है अयोध्या की भूमि शुद्ध भूमि की भूमि है और चित्रकूट चित्त की भूमि है राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु यदि हम राम राज्य बनाना चाहें तो वह पहले चित्त में बनेगा या बुद्धि में राम राज्य यदि पहले बुद्धि में बन पाता तो नित्य ही राम राज्य का प्रतिपादन हो रहा है और वह बुद्धि से आपको ठीक ही लगता होगा मैं यही विश्वास करके चल रहा हूं, पर रामराज्य तो बन नहीं पाता रोज जेब कतरों से सावधान रहने की सूचना देनी पड़ती है तो बुद्धि से समझ लेना भी एक उपलब्धि तो है कम से कम उतनी देर तक तो आप रामराज्य के आनंद की अनुभूति पा ही सकते हैं लेकिन आगे चलकर जब आप व्यवहार के क्षेत्र में आते हैं तो जो समस्या आती है उसकी ओर गोस्वामी जी ने ध्यान आकृष्ट किया है विनय पत्रिका में उन्होंने कहा कि समस्या तो एक ही है क्या कहते हैं सुनते हैं समझाया जाता है समझ में भी ठीक आ जाता है पर जहाँ तक जीवन में क्रियान्वित होने की दशा आ नहीं पाती सुनिय गुणिय समुझी समझाओ दशा हृदय नहीं आवे बुद्धि कब भ्रमित हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं कई-कई जी की बुद्धि बड़ी पहनी थी पर उनकी सारी बुद्धिमंत्रा बुद्धिमत्ता मंत्रा द्वारा आक्रांत तो हो जाती है हम लोगों की बुद्धि के समक्ष भी यही समस्या है बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति न जाने कब भ्रम में पड़ जाए कब संशय की दिशा में मुड़ जाए कब प्रलोभन में पड़ जाए और ये मंत्रा के ही तीनों रूप हैं भक्ति की दृष्टि से वह संशयात्मिका वृत्ति है और ज्ञान योग की दृष्टि से वह भेद वृत्ति है बुद्धि के साथ ये तीनों समस्याएं हैं भेद की संशय की और लोभ की बुद्धि लोभ दिखा वहीं आई ऐसी स्थिति में बुद्धि का उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण है अंत में राम राज्य की राजधानी अयोध्या ही बनेगी इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन कब जब श्री राघवेंद्र अयोध्या से चित्रकूट जाएंगे वहाँ से दंडकारण्य जाएंगे वहाँ से लंका जाएंगे और लंका से लौटकर जब पुनः अयोध्या पधारेंगे तब इस बीच उसके लिए रामराज्य की भूमि या भूमिका तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य भरत जी करेंगे जब तक मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों का परिशोधन नहीं हो जाता जब तक मन के दंड और अहंकार की लंका के दोषों के विरुद्ध चुनौती नहीं दी जाती जब तक अहंकार के राज्य पर अधिकार नहीं कर लिया जाता तब तक रामराज्य की स्थापना नहीं हो सकती इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले अयोध्या से उठकर चित्रकूट अवश्य जाया जाए बुद्धि अयोध्या से ऊपर उठकर चित्त के राज्य चित्रकूट में प्रवेश किया जाए साधना की परंपरा क्या है पातंजल योग दर्शन में योग का जो वर्णन किया गया है उसकी संपूर्ण व्याख्या आप यह, यहाँ यथावत पाएंगे गोस्वामी जी ने भरत जी का वर्णन एक योगी के रूप में किया है एक योगी दशरथ हैं और एक योगी भरत जी हैं दशरथ जी ऐसे योगी हैं जो बुद्धि की भूमि पर ही माया के द्वारा परास्त कर दिए गए कवन एवसर का भय विश्वास हैं हैं दूसरे योगी हैं जो अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं। वहां जब उन्होंने श्रीराम का दर्शन किया तो करत प्रवेश मिठे दुख दावा जनजोगी परमार्य पर यह कि बुद्धि के द्वारा अस्वीकार किया हुआ सत्य बहुधा स्थाई नहीं होता लेकिन चित्त जहाँ से संस्कारों का प्रवाह होता है वह सबके अंतराल में विद्यमान है और हमारे मन बुद्धि अहंकार का प्रेरक है वह चित्त अगर चंचल होगा तो उसकी स्थिति अस्थिर होगी अशांत होगी और वह चित्त अगर निरुद्ध होगा वृत्तियाँ निरुद्ध होंगी तो उसकी स्थिति शांत और स्थिर होगी तो भरत जी की चित्रकूट यात्रा का क्या अभिप्राय है गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा था कि तुम चौदह वर्ष राज्य चलाओ और उसके बाद जब राम लौट कर आए तब राज्य तुम उन्हें दे देना कई लोगों को ऐसा लगता है और वे तर्क भी करते हैं कि अंततः भरत जी को यही तो करना पड़ा चौदह वर्ष उन्होंने राज्य चलाया और श्री राम जब आए तो सिंहासन पर बैठे तो इतने लोगों माताओं अयोध्या के नागरिकों और गुरु वशिष्ठ को लेकर चित्रकूट जाना यह एक व्यर्थ का परिश्रम ही तो हुआ यदि उन्होंने गुरु वशिष्ठ की बात पहले ही मान ली होती तो शायद इतना निरर्थक कि बात पहले ही मान ली होती तो शायद इतना निरर्थक श्रम न करना पड़ता पर इसे यदि आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो बात बड़ी समझने योग्य है और व्यवहारिक भी है समाज या लोगों की सेवा करना क्या बहुत बड़ी साधना नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में यदि भरत जी राजा के रूप में अयोध्या के राज्य का संचालन करें तो भी वे प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करके अच्छी व्यवस्था करके अच्छे राज्य की स्थापना कर सकते थे पर जब भरत जी चित्रकूट से लौटकर अयोध्या का व्यवहार चलाते हैं तो इसमें हम सब के लिए एक सूत्र है क्या सेवा करने से पहले चित्रकूट की यात्रा अवश्य कीजिए हम लोग चित्रकूट अवश्य चलें इसे हम दृष्टांत के रूप में यो कहना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के मन में लोगों की सेवा करने की इच्छा हो और यह इच्छा यदि ऐसे व्यक्ति के मन में हो जिसे टीबी या तपेदिक है और वह सोचे कि हम प्यासों को जल पिलाएँगे तो जब वह जल पिएगा जब जल पिलाएगा तो प्यासे लोग तो जल पिए ही पिएँगे तो उनकी प्यास भी मिटेगी अब प्रश्न यह है कि यदि जल में उसके रोग के किटाणु बैठे हुए हैं तो जो कोई भी उस जल को पिएगा उसके शरीर में वह रोग बैठेगा या नहीं इसी प्रकार जो दूसरों की सेवा करते हैं यदि वे स्वयं ही मन को रोगी है तो सेवा के बहिरंग साधनों के द्वारा वे लोगों के शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भले ही कर दें, पर जो रोगी मन लेकर सेवा करेंगे वे अपने मन का रोग सामने वाले व्यक्ति में बैठाएंगे यह समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है समाज की सेवा करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है पर सेवकों की इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी रोग बढ़ते ही जा रहे हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि सेवा का दावा करने वाले बुद्धि की अयोध्या में बैठ कर सेवा की बात करते हैं उनका ध्यान चित्रकूट की ओर नहीं जाता उन्हें चित्रकूट की आवश्यकता का बोध नहीं होता चित्रकूट उन्हें व्यर्थ लगता है पर चित्रकूट की आवश्यकता है ध्यान और प्रार्थना की प्रक्रिया वस्तुतः समस्त चित्रवृत्तियों का निरोध चित्रकूट है प्रातःकाल जब हम लोग उठते हैं तो बहुतों का मन की भूमि में प्रवेश हो जाता है कई लोग बुद्धि की भूमि में भी प्रवेश कर पाते हैं परंतु जो लोग प्रार्थना और उपासना के द्वारा चित्त की अंतरंग भूमि में प्रवेश पा जाते हैं चित्त में ईश्वर से मिलकर एकाकार होते हैं और वहां से लौटकर जब सेवा करते हैं तो अभिमानी के रूप में नहीं अपितु ईश्वर के यंत्र के रूप में सेवा करते हैं उनकी सेवा केवल उनके अहम के प्रदर्शन हेतु या केवल ख्याति के लिए नहीं होती है अतः श्री भरत की चित्रकूट यात्रा जीवन की अनिवार्य यात्रा है राज्य चलाने के पूर्व व्यवहार चलाने से पहले चित्रकूट जाना ही चाहिए यहाँ भी राम राज्य का एक सूत्र आ गया भरत जी चित्रकूट गए तो अकेले नहीं गए अपने साथ पूरे समाज को अयोध्या के सारे नागरिकों को सांस देकर गए तो एक व्यक्ति यदि चित्त वृत्ति का निरोध कर ले तो भी यह एक बड़ी उपलब्धि है पर राम राज्य का अभिप्राय है केवल व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज को उस उपलब्धि का भागीदार बना देना राम राज्य का लक्ष्य पूरे समाज की परिपूर्णता है भरत जी जिस समाज को लेकर अयोध्या से चित्रकूट जा रहे हैं उसमें कौशल्याजी सुमित्रा जी, जी वशिष्ठ जी तो है ही उसमें कई-कई जीव भी शामिल हैं कई-कई क्रिया हैं सारे अनर्थ उन्होंने किए महाराज दशरथ ने उनका मुँह देखना बंद कर दिया दशरथ जी का दर्शन था कि जो क्रिया जीव को ईश्वर से दूर कर दे उसका परित्याग कर दो और भरत जी ने क्या किया जब चित्रकूट गए तो कैके को भी सांस लेकर गए इसका अभिप्राय यह है कि यदि हम यह निर्णय कर लें कि क्रिया में अनेक बुराइयाँ हैं अतः हम क्रिया करना भी ही बंद कर दें तो क्या वह व्यक्ति के लिए संभव है अतः भरत जी का मार्ग यह है कि क्रिया के परित्याग की नहीं अपितु तो क्रिया को भगवान की ओर ले जाने की आवश्यकता है क्रिया के द्वारा भी हम चित्रकूट की यात्रा करें वहाँ पर केके -के जी के अंतर जीवन में ग्लानि उत्पन्न होती है क्रिया में यदि हमसे कोई गलती हो जाए और हमारे मन में ग्लानी हो पश्चाताप हो तो वह क्रिया भी भगवान से मिला देती है इसके बाद चित्रकूट में कैकई और श्री राम का भी मिलन होता है कैकई वहाँ पहुँच अपनी अपराध भावना से मुक्त होती है तो भरत जी में कौशल्या भाव में सुमित्रा क्रिया क्रियामयी कैकेयी धर्माचार्य गुरु वशिष्ठ अगणित नरनारी सारे समाज को चित्रकूट ले जा रहे हैं श्री भरत जब चित्रकूट में प्रवेश करते हैं तब तक वहाँ राम राज्य बन चुका था राम राज्य का वह सूत्र गोस्वामी जी ने लिखा है जनु प्रजा दुखारी त्रिविध ताप जाय सुराज सुदेश सुखानी भरत गति अनुहारी रामबास बन संपत्ति भ्राजा सुखी प्रजा जनपाय सुजा जैसे एक अकाल पड़े हुए देश की ओर तीनों तरह के तापों तथा तो क्र गहों ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी अच्छे राज्य में पहुंचकर सुख का अनुभव करती है वैसे ही भरत जी भी चित्रकूट पहुंचकर आनंद अनुभव करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो सुहावना वन ही पवित्र देश है तो राम राज्य क्या है कौन है रामराज्य का राजा कौन है मंत्री कौन है सेनापति कौन है रानिया गोस्वामी जी भरत जी की आंखों से देख रहे हैं वहाँ वैराग्य मंत्री है हम लोगों के तो राग द्वेश ही मंत्री होते हैं मैं आज के मंत्रियों की नहीं बल्कि अपने जीवन के मंत्रियों की बात कर रहा हूं। अर्थात हम लोग तो अपनी सारी मंत्रणा राग द्वेष के साथ ही करते रहते हैं राग द्वेश से मंत्रणा करेंगे तो सलाह भी राग द्वेश से प्रेरित ही मिलेगा तो फिर रामराज्य राज्य कहाँ से बनेगा इसलिए राजा कौन होगा रामराज्य का जहाँ पर वैराग्य मंत्री है और विवेक राजा है सचिव विराग विवेक नरेशो दिपिन सुहावन पावन देशो रामराज्य में सेना कौन है सद्गुण यम अहिंसा सत्य अस्थ्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ही सेना है और सेनापति है इस रामराज्य में राजा विवेक और उसकी दो सुंदर पतिव्रता रानियाँ हैं शांति और सुमति शांति सुमति रानी राजा राजा को सेना सहित भट्टानींद राज्य कर रहा है उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल विद्यमान है जीति मोह माल सहित विवेक भुआल करत्य कंटक राजपुर सुख संपदा सुकारु अंततः राम राज्य कब बना जब मोह का राजा विनष्ट हुआ विवेक का राज्य हुआ वैराग्य मंत्री बना सद्गुणों के सैनिक हुए शांति सुमति रानिया हुई तब राम राज्य का निर्माण हुआ इस राम राज्य की कल्पना को श्री भरत ने कैसे साकार किया आगे हम इसी की चर्चा करेंगे